पत्रावली दो सौ श्री आला सिंघा पेरूमल को लिखे फिडजरलैंड 6 अगस्त अठारह सौ छियानवे आला सिंघा तुम्हारे पत्र से ब्रह्मवादिन के आर्थिक दुर्दता का समाचार विदित हुआ लंदन लौटने पर तुम्हें सहायता भेजने की चेष्टा करूंगा तुम पत्रिका का स्तर नीचा न करना उसको उन्नत रखना अत्यंत शीघ्र ही मैं तुम्हारी ऐसी सहायता कर सकूँगा कि इस बेहुदे अध्यापन कार्य से तुम्हें मुक्ति मिल सके डरने की कोई बात नहीं है बस सभी महान कार्य संपन्न होंगे साहस से काम लो ब्रह्मवादिन एक रत्न है इसे नष्ट नहीं होना चाहिए यह ठीक है कि ऐसी पत्रिकाओं को सदा निजी दान से ही जीवित रखना पड़ता है हम भी वैसा ही करेंगे कुछ महीने और जमे रहो मैक्समूलर महोदय का श्री रामकृष्ण संबंधी लेख दी नाइन्टीन सेंचुरी में प्रकाशित हुआ है मुझे मिलते ही मैं उसकी एक प्रतिलिपि तुम्हारे पास भेज दूँगा वे मुझे अत्यंत सुंदर पत्र लिखते हैं श्री राम कृष्ण देव की एक बड़ी जीवनी लिखने के लिए वे सामग्री सामग्री चाहते हैं तुम कलकत्ते एक पत्र लिख सूचित कर दो कि जहाँ तक हो सके सामग्री एकत्र करके उन्हें भेज दी जाए अमेरिकी पत्र के लिए भेजा हुआ समाचार मुझे पहले ही मिल चुका है भारत में उसे प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है समाचार पत्र द्वारा इस प्रकार का प्रचार बहुत हो चुका है इस विषय में खासकर मेरी अब कुछ भी रुचि नहीं है मूर्खों को बकने दो हमें तो अपना कार्य करना है सत्य को नहीं कोई नहीं रोक सकता यह तो तुम्हें पता ही है कि मैं इस समय स्विट्जरलैंड में हूँ और बराबर घूम रहा हूँ पढ़ने अथवा लिखने का कार्य कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और करना भी उचित प्रतीत नहीं होता लंदन में मुझे एक महान कार्य करना है आगामी माह से उसे प्रारंभ करना है अगले जाड़ों में भारत लौटकर मैं वहाँ के कार्य को भी ठीक करने की कोशिश करूँगा सब लोगों को मेरा प्रेम बहादुरों कार्य करते रहो पीछे न हटो नहीं मत कहो कार्य करते रहो तुम्हारी सहायता के लिए प्रभु तुम्हारे पीछे खड़े हैं महाशक्ति तुम्हारे साथ विद्यमान है शुभाकांक्षी विवेकानंद पुनः च, डरने की कोई बात नहीं है धन तथा अन्य वस्तुएं शीघ्र ही प्राप्त होगी दो सौ नवासी श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखित स्विट्जरलैंड आठ अगस्त अठारह प्रे आला सिंगा कई दिन पहले मैंने अपने पत्र में तुम्हें इस बात का आभास दिया था कि मैं ब्रह्मवादिन के लिए कुछ करने की स्थिति में हूँ मैं तुम्हें एक या दो वर्षों तक सौ रुपया माहवार दूंगा अर्थात साल में साठ अथवा सत्तर पाउंड यानी जितने से सौ रुपये माहवार हो सके तब तुम मुक्त होकर ब्रह्मवादिन का कार्य कर सकोगे तथा इसे और भी सफल बना सकोगे श्री मणि अयर और कुछ मित्र कोष इकट्ठा करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं जिससे छपाई आदि में आदि की कीमत पूरी हो जाएगी चंदे से कितनी आमदनी होती है क्या इस रकम से लेखकों को पारिश्रमिक देकर उनसे अच्छी सामग्री नहीं लिखवाई जा सकती यह आवश्यक नहीं कि ब्रह्मवादिन में प्रकाशित होने वाली सभी रचनाएँ सभी की समझ में आए परंतु यह जरूरी है कि देशभक्ति और सुकर्म की भावना प्रेरणा से ही लोग इसे खरीदें लोग से मेरा मतलब हिंदुओं से है यह बहुत सी बातें आवश्यक है पहली बात है पूरी ईमानदारी मेरे मन में इस बात की रहती हर शंका नहीं कि तुम लोगों में से कोई भी इससे उदासीन रहोगे बल्कि व्यवसायिक मामलों में हिंदुओं में एक अजीब ढिलाई देखी जाती है बेतरतीब हिसाब किताब और बेसिलसिले का कारबार दूसरी बात उद्देश्य के प्रति पूर्ण निष्ठा यह जानते हुए कि ब्रह्मवादिन की सफलता पर ही तुम्हारी मुक्ति निर्भर करती है इस पत्र ब्रह्मवादिन को अपना इष्ट देवता बनाओ और तब देखना सफलता किस तरह आती है मैं अभेदानंद को भारत से बुला भेजा है आशा है अन्य सन्यासी की भांति उसे देरी नहीं लगेगी पत्र पाते ही तुम ब्रह्मवादिन के आय व्यय का पूरा लेखा जोखा भेजो जिस जिसे देखकर मैं यह सोच सकूँ कि इसके लिए क्या किया जा रहा सकता है यह या याद रखो कि पवित्रता निस्वार्थ भावना और गुरु की आज्ञाकारिता ही सभी सफलताओं के रहस्य हैं इसे धार्मिक पत्र की खपत विदेश में असंभव है इसे हिंदुओं की ही सहायता मिलनी चाहिए यदि उनमें भले बुरे का ज्ञान हो बहरहाल श्रीमती एने बेसेंट ने अपने निवास स्थान पर मुझे भक्ति पर बोलने के लिए निमंत्रित था मैंने वहाँ एक रात व्याख्यान दिया कर्नल अर्कार भी वहाँ थे मैंने सभी संप्रदाय के प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए ही भाषण देना स्वीकार किया हमारे देशवासियों को यह याद रखना चाहिए कि अध्यात्म के बारे में हम एक जगत गुरु हैं विदेशी नहीं किंतु सांसारिकता अभी हमें उनसे सीखनी है मैंने मैक्स मुगलर का लेख पढ़ा है हालांकि छह माह पूर्व जबकि उन्होंने इसे लिखा था उनके पास मजुमदार के पर्चे के सिवा और कोई सामग्री नहीं थी इस दृष्टि से यह लेख सुंदर है इधर उन्होंने मुझे एक लंबी और प्यारी चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने श्री राम कृष्ण पर एक किताब लिखने की इच्छा प्रकट की है मैंने उन्हें बहुत सारी सामग्री दी है किंतु भारत से भी अधिक मंग मंगाने की आवश्यकता है काम करते चलो डटे रहो बहादुरी से सभी कठिनाइयों को झेलने की चुनौती तो देखते नहीं बस यह संसार दुखपूर्ण है प्यार के साथ विवेकानंद